श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ द्वादश्याय रहुगण का प्रश्न और भरतजी का समाधान समधान रहुगणवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वूप दुखी विग्रहाय नवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ुवाय तोभ्यं राजा रघुगण ने कहा भगवन मैं आपको नमस्कार करता हूं आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है योगेश्वर अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण के दृष्टि से ओझल किए हुए हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं जरा मैयात यथागदम तत्व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 आपके वचन अमृत में औषधि के समान है तस्वंत तबोक्त आख्या कौतूहल चेत सोमे देव मैं आपसे अपने संशयों के निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में, में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है यदा योगेश्वर दृश्यमान क्रियाफल सदव्यवहार मूलम न झंजसा तत्व विमर्शनाय भवान भ्रमते मनोमे योगेश्वर आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी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 जालोरु मध्यो ने कहा पृथ्वीपते यह यह देव पृथ्वी पृथ्वी का विकार है है पाषाण आदि से से इसका क्या भेद है? जब किसी कारण पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं इसके दो चरण हैं उनके ऊपर क्रमशः टखने पिंडली घुटने जांघ कमर वक्षस्थल गर्दन और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 तुमने इन बेचारे तीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ यह तुम्हें शोभा नहीं देता यदाचिताभे वराचर प्रभु निन्ना मत व्यवहार मूलम निरूप्यता सत्रेजानुमेय हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है एवं निरुक्तम चित शब्दवृत्तम असंधान परमाणव ये अविद्या मन सा कल्पिता यूह नृत्य विशेष इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है वास्तविक नहीं है क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है एवं कृषम शूलम असत्य संजीव अन्यतम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 अनंतरम तब बहि ब्रह्म सत्यम प्रत्य प्रशांत भगवत् शब्द संयम यदवासुदेव कवयो वधंते विशुद्ध परमार्थरूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्यवस्तु है वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन्मवासुदेव कहते हैं रहुगण तपसा नयाती न चेजा निर्वपणा गृह न छंद नलाग्नि सूर्य बिना महत्दरजोचकम रघुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अन्नादि के दान सेवा दीन सेवा आदि आदिगृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता योत्तमश्लोक गुणावाद प्रस्तूयते ग्राम्यकताघाव्य बाढ़ो निधन मुक्षो मतीम सतिम यक्षति वा सुुदेव इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कृति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटक पाती और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वसुदेव में लगा देती है अहम पुरा भर नाम राजा विमुक्त श्रुत संगबंध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 कृष्णार्चन प्रभुवानो जहाति अथो अहम जनसंगाद संगोकमानो भरावी किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति डुप्त नहीं हुई इसी से अब मैं जन संसर्ग से डर कर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ तस्मान नरो जातः ज्ञान मोह हरि तदीहा कथन श्रुताभ्यामृति जाति पार मध्वन सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंध को काट डालना चाहिए फिर श्रीहरि की लीलाओं के कथन और समर्थे भगवस्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमत्याम सेतायाँ पंचम स्कंधे ब्राह्मण रहो गण संवादे द्वासोध्याय